महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व एक चारवाक को प्राप्त हुए वर आदि का श्री कृष्ण द्वारा वर्णन वाच ततस्तत्र वाच तुरा पुत्र सर्वदर्शी जनार्दन वे सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय तदर सर्वदर्शी देव की नंदन भगवान श्रीकृष्ण ने वहाँ भाइयों से खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा वासुदेव सुदेव एते ब्राह्मणातलोके भूमि वाग देवागुप्रसाद का श्री कृष्ण बोले तात इस संसार में ब्राह्मण मेरे लिए सदा ही पूजनीय है ये पृथ्वी पर विचरने वाले देवता हैं कुपित होने पर इनकी वाणी में विष का स्वभाव होता है ये सहज ही प्रसन्न होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते है। पुरा राज नाम हैं पुरा कृतयुगे तपस्ते पे महाबाहो वतरिया बहुआ शिकम राजन महाबाहो पहले सत्युग की बात है चारवाक राक्षस ने बहुत वर्षों तक वज्रिकाश्रम में तपस्या की छंदमा ब्रह्मणा च पुन पुन अभि हम सर्वभूतेभ्यो वार सारत भरत नंदर जब ब्रह्मा जी ने उससे बारंबार वर मांगने का अनुरोध किया तब उसने यही वर मांगा कि मुझे किसी भी प्राणी से भय न हो जगतपति जगदेश्वर ब्रह्मा जी ने उसे यह परम उत्तम वर देते हुए कहा कि तुम्हें ब्राह्मण का अपमान करने के सिवा और कहीं किसी से भय नहीं है इस तरह उन्होंने उसे संपूर्ण प्राणियों की ओर से अभय दान दे दिया स तो लबर पापो दे राक्षस स्थापयामा स तीव्र कर्मा महाबल वर पा वह अमित पराक्रमी महाबली और दुस्सह कर्म करने वाला पापात्मा राक्षस देवताओं को संताप देने लगा ततो देवा समेता से ब्रह्मब्रुव बल तब उसके उसके से से हुए सब देवताओं ने एकत्र हो ब्रह्मा जी वध के लिए प्रार्थना की देवो भविता मृत्यु अचरे तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा मैंने ऐसा विधान कर दिया है जिससे शीघ्र ही उस राक्षस की मृत्यु हो जाएगी राजा दुर्योधन नाम सखाश्य भविता मनुष्यों में राजा दुर्योधन उसका मित्र होगा और उसी के स्नेह से बनकर वह राक्षस ब्राह्मणों का अपमान कर बैठेगा विप्रकार त्रेनिता ततो पापम तमिष्य उसके विरुद्धाचरण से त्रस्त हो रोष में भरे हुए वाक्शक्ति से संपन्न ब्राह्मण वहीं उस पापी को जला देंगे इससे उसका नाश हो जाएगा स एस निहित शेत ब्रह्म दंडे नाक्षसारृपते श्रेष्ठ माशु भर तरष भरत अब आप शोक करें यह वही राक्षस ब्रह्मदंड से मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है न ज्ञाती महात्मा नो वीरा क्षत्रिय राजन आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार भाई बंधुओं का वध किया है वे महामनस्वी छत्री श्रोमणी वीर स्वर्गलोक में चले गए हैं माते माते तब आप अपने कर्तव्य का पालन करें आपके मन में ग्लानि न हो आप सत्रों को मारिए प्रजा की रक्षा कीजिए और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते रहिए महाभारते शांति परवि राज्य धर्मानुशासन परवड़ी चार वाक वरदान आदि कथले एकोन चतर इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्मानुशासन पर्व में चारवाक को प्राप्त हुए वरदान आदि का वर्णन